नैना ने अपने स्टाइल में गुरुजी के ऊपर अटैक कर दिया नैना को लगा था कि जिस तरह से जितनी पावर से हवा में छलांग लगाते हुए गुरु के ऊपर हमला किया था गुरुजी ने उतनी ही ताकत से उसे पीछे को धक्का मार कर गिरा दिया था नैना जमीन पर गिर नहीं वाली थी कि अचानक से विक्रांत ने उसे संभाल लिया इसके बाद दोनों एक साथ आगे बढ़कर गुरुजी के ऊपर टूट पड़े दोनों अपनी पूरी ताकत से गुरुजी के ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन मानो ये आदमी किसी पत्थर से बना हो, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था उसने कछुए की तरह खुद को इस तरह से समेट लिया था कि उसके ऊपर नैना और विक्रांत के जोरदार पंचों का कोई असर ही नहीं हो रहा था जाहिर है की नैना और विक्रांत अपनी पूरी ताकत से गुरु के ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद उसे कोई असर नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था ये दोनों किसी पत्थर के ऊपर वार कर रहे हो पर जब ये दोनों पंच मारकर थक गए तब गुरुजी ने अपने कुंगफू स्टाइल को दिखाते हुए एक एक करके विक्रांत और नैना को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया वाकई में उसकी फाइटिंग स्किल कमाल की थी जिसके आगे नैना और विक्रांत का टिकना मुश्किल था खैर विक्रांत ने भी कभी हार मानना नहीं सीखा था जमीन पर धराशायी होने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था की मानो उसके कमर की हड्डियाँ टूट गयी लेकिन फिर भी उसने दोबारा खड़े होने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया विक्रांत दोबारा ऐसी खड़ा होकर साढ़ की तरफ फिर से के ऊपर टूट पड़ा इस बार उसने हाथों के बजाय पैर से गुरुजी के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था उसने गुरुजी की तरफ भागकर हाई जंप लगाते हुए के ही लगा दिया। अभी विक्रांत का पैर गुरु जी के लैंड करने वाला ही था कि उसने भी फुर्ती दिखाते हुए की दोनों को अपने हाथों से पकड़ लिया जिससे विक्रांत का सिर जमीन पर पटक उठा अब गुरु जी ने विक्रांत की टांग को पकड़े हुए ही राउंड में घूमना शुरू कर दिया उधर नैना भी अब तक उठकर उसके ऊपर टूट पड़ी थी उसने गुरु के ऊपर पीछे की तरफ से अटैक किया था उसने गुरुजी को पीछे से इस तरह से पकड़कर रोकने की कोशिश की ताकि वो विक्रांत को छोड़ दे नैना ने उसके पीठ पर और कंधों पर दो तीन बार पंच भी किए लेकिन फिर भी उसे मानो असर ही नहीं हुआ उसने विक्रांत के टांग को पकड़कर राउंड में घूमना जारी रखा और फिर अचानक से उसके टांग को छोड़ दिया विक्रांत लोहे की भारी बॉल की तरह कुछ पल तक हवा में लहराते हुए साइड के पेड़ से जाकर टकरा गया आ उधर अभी तक नैना गुरु के ऊपर पंच से पंच मारे जा रहे थे लेकिन उसे कोई असर नहीं हो रहा था विक्रांत को फेंकने के बाद अब वो नैना को भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया उसने अपना हाथ पीछे फेंककर नैना की कलाई को पकड़ लिया और फिर वो थोड़ा नीचे को झुककर बैठ गया और फिर नैना की कलाई को पकड़कर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे आगे की तरफ खींच दिया जिससे नैना की पूरी बॉडी उसके ऊपर ऐसी होती हुई आगे को आकर गिर पड़ी इस दौरान नैना के कलाई की हड्डिया भी चटक उठी फिर जैसे ही नैना आगे आकर गिरी गुरु ने तुरंत ही नैना की गर्दन पकड़ उसे पीछे को फेंक दिया नैना कराहते हुए जमीन पर चित्त होकर पड़ उठी अब तक गुरुजी को भी थोड़ी बहुत परेशानी होने लगी थी वो समझ चुका था कि ये लोग आसानी से उसे नहीं हरा सकते लेकिन अगर ज्यादा देर तक इनके साथ भिड़ता रहा तो फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी और फिर इनसे भिड़ना मुश्किल हो जाएगा विक्रांत और ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये गुरु फाइटिंग में इतना एक्सपर्ट होने के साथ ही अपने साथ छुरी भी छुपा रखा हुआ है गुरु ने इस लड़ाई का अंजाम पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए अपने अंदर के जेब ऐसी स्टील की बनी हुई एक चमकती हुई छुरी बाहर निकाल लिया वो समझ चुका था कि इस तरह से लड़ते रहने से वो लोगों को जल्दी शांत नहीं कर पाएगा गुरुजी का ये रूप देखकर कर वो विक्रांत और नैना भी दंग रह गए समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे की लड़ाई कहां से शुरू करें था नैना ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और गुरु की तरफ एक्शन करने के लिए बढ़ने लगी नैना डंडा लेकर आगे बढ़ी ही थी की अचानक उसने नैना का हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपर छुरी चला दिया नैना पीछे हटते हुए खुद को बचाने का प्रयास करने लगी लेकिन फिर भी उसके कंधे पर छुरी की नोक लग गई जिससे तुरंत ही नैना के कंधे से खून बहना शुरू हो गया आह! नैना दर्द से कराह उठी और फिर विक्रांत की नजर जब नैना पर पड़ी तो फिर वो भी भागता हुआ उसकी तरफ पहुंचा। तब तक गुरुजी ने हवा में छलांग लगाते हुए नैना के ऊपर जोरदार किक किया जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ी इसके बाद वो विक्रांत से भिड़ने के लिए तैयार हो गया विक्रांत ने उसके मुँह आरोप दो चार पंच मारने की कोशिश की लेकिन वो अपना सिर नीचे झुका खड़ा रहा और फिर अचानक से उसने अपने हाथ में ली रोकने की कोशिश करने लगा लेकिन ऐसा लग रहा था की एक कमजोर से दिखने वाले गुरु जी की कलाइयों में काफी बल था विक्रांत चाह कर भी उसके हाथों का लगाम नहीं लगा पा रहा था गुरु जी अब अपने हाथों से विक्रांत की गर्दन दबोचने की कोशिश कर रहा था तुरी की नौकर विक्रांत के गर्दन के बीच महज एक इंच का फासला रहा होगा तभी पीछे से नैना ने गुरुजी के ऊपर अटैक कर दिया और उसे दूसरी तरफ मार कर धकेल दिया इसी तरह विक्रांत की जान बची हालांकि उसके पेट में जरूर थोड़ा सा घाव हो गया था उधर अब गुरुजी नैना के ऊपर टूट पड़ा अब तक वो थोड़ा बहुत थक भी चुका था वो नैना की तरफ छुरी से हमला करने के लिए भागा लेकिन तभी नैना ने अपना पैर चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं सकी गुरुजी जी नैना के ऊपर शरीर पर छुरी से हमला करने ही वाला था तब तक विक्रांत उठकर खड़ा हो चुका था उसने आगे बढ़कर गुरु को पीछे ऐसी दबोचने की कोशिश की लेकिन गुरु ने पीछे की तरफ लात चलाते हुए विक्रांत को खुद ऐसी दूर धकेल दिया और फिर वो विक्रांत के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ा अब तक विक्रांत भी समझ चुका था की इस आदमी को फाइट में हराना आसान नहीं है इससे जीतने के लिए कोई और तरकीब ढूंढनी होगी वरना ये आज हम दोनों को यहीं दफन कर देगा गुरुजी फिर से विक्रांत के गले गलेक करने के लिए उसके करीब आया, लेकिन इस बार विक्रांत ने उसको हैरत में डाल दिया विक्रांत ने गुरुजी के कानों में जाकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया इसके साथ ही उसने अदृश्य शक्ति के दिए हुए एम्पलीफायर टूल की मदद ऐसी साउंड का वॉल्यूम काफी तेज कर दिया गुरु को ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों में किसी ने बम फोड़ दिया उसका पूरा शरीर का यहाँ तक उसके दिमाग की नसें तक हिल उठी कान सुन हो चुका था उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था उसने अपने हाथ में छुरी को दूर फेंक दिया और दोनों हाथों से कान को सहलाने लगा और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए टांगों को पकड़कर खींच लिया जिससे वो खड़े ही जमीन पर धराशाही हो उठा इसके बाद विक्रांत उसकी टांगों को पकड़कर वहाँ घूमने लगा विक्रांत जान कर ऐसे रास्तों पर टहल रहा था जहाँ पर काफी सारे पत्थर पड़े ताकि गुरु का शरीर पत्थरों से टकरा जख्मी हो उठे इस दौरान बार बार गुरुजी उछलकर खुद की टांग को छुड़ाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली विक्रांत ने पूरी मजबूती से उसकी टांग पकड़ रखी थी थोड़ी देर तक इधर उधर भागने के बाद ही गुरुजी का पूरा शरीर जख्मी हो उठा था और उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया था